और पी अक्षर वाले गाने ही आपको सुनाने वाले हैं और आज के कलेक्शन लेकर आई हैं है जी हमारे साथ है हमेशा की तरह तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सनी आपको भी नमस्कार और का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार जी विभा जी कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब की बार मैं बहुत ही प्यार भरे गाने लेके आई आपके लिए और हमारे श्रोता बैठ जाएं और प्यार के साथ इन गानों को सुने आपको बहुत ही मजा आने वाला है अच्छा अच्छी <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बहुत अच्छे ही अच्छे गीत होंगे तभी तो आप बोल रहे हैं तो आइये अब बहुत ही खूबसूरत गानों का लुत्फ उठाते हैं और आनंद लेते हैं खुशी होती है जब भी हम लोग अच्छे अच्छे गाना सुनते हैं कहते हैं कि बात वो कहिए कि जिस बात के पहलू पहलू हो कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए <laughs> जी ये पहला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ सर चंद्र का ये गाना है ये मेरी फेवरेट मूवी है और इसके सभी गाने बेहद बहुत बहुत खूबसूरत सबसे पहला गाना है है है है फूल फूल तुम्हें भेजा ख़त में नहीं मेरा दिल mm -hmm. प्रियतम मेरे मुझ क्या ये तुम्हारे काबिल mm -hmm. mm -hmm. इसको नूतन पे पिक्चराइज किया गया है और नूतन फूल के जरिए अपने मंगेतर से जवाब सवार कर रही हैं और अपने प्यार का इजहार कर रही है mm -hmm. और आगे से वो भी उसके बाद फिर इस विषय पर बात करते हैं आप सुनाए है रेडो पोनेरी आवाज वन जीरो आगद में मोती चुम ही लेता हाथ तुम्हारा पास जो तुम मेरे होती तो तन थी सपना आई oh, yeah. I don't know. सजा था सरस्वती चंद्र इस एल्बम से है कहानी बहुत ही क्लाइमैक्स वाली है यहाँ पर नूतन पर पिक्चराइज किया गया है और ये गोविंद जिन्हें इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ म्यूज़िक डायरेक्टर इस तरह के जो अवार्ड्स हैं इस फिल्म को मिले हैं और इस फिल्म की कहानी ये है जो नूतन है उनकी कि शादी किसी से तो हीरो से करने के लिए पूरी तैयारी हो जाती है लेकिन लास्ट में ये होता है कि वो कुछ ऐसी बात आ जाती है कि उनकी शादी तोड़ दी जाती है और जैसे ही शादी तोड़ दी जाती है तो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि फिर उस लड़की से कोई भी शादी नहीं करेगा तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और फिर उसके बाद उसकी शादी जो है इमरजेंसी में रातों रात जो है किसी शराबी से वो लोग तय करते हैं और नूतन उसके लिए राजी हो जाती हैं क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है और फिर कुछ सालों बाद जो हीरो है वापस नूतन के सामने आ जाते हैं तो इस तरह की ये कहानी इसमें बताई गई है आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ वन जीरो तो चलिए आगे बढ़ते हैं खाबो के सफर में विभाजी अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए अगला गाना भी सनी बिल्कुल बहुत ही प्यार भरा गाना है फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज <laughs> बहुत ही खूबसूरत गाना और किशोर कुमार ने इतनी सरलता से इस गाने को गाया है कि जैसे पानी में भागो सुदिंग इतना सुदिंग गाना है ये मधुरता है अपना पन है मिठास है और साथ रहने की कल्पना भी है इस गाने के में। बादल, बिजली, चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार बहुत ही सुधिंग गाना आपने याद कराया है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तो आइए इस गाने को सुनते हैं अभी नीरज साहब का लिखा हुआ है किशोर दा का गाया हुआ है और सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा प्रेम पुजारी इस एल्बम का ये गाना अभी आपके लिए आप सुना हैं रेडियो आवाज खुश रहो खुछ भूलों के रंग से से दिल की कलम लिखी रोज़ पाती कैसे बताओ किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों में जागा तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि में धागा हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार हाँ इतना मधिर इतना मधुर तेरा मेरा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 मन हो जाए भीड़ के बीच भी चकेला हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार दक्षिण तू हर जगह मुस्कराए जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए आधीन रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंस पुकारा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 naamad नमस्कार बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना प्रेम पुजारी का और यहाँ पर इस फिल्म के कलाकार जो है देवानंद वैदा रेमन शत्रुघ्न सिन्हा और जायदा इस फिल्म में काम फिल्म की कहानी थोड़ी सी अलग बताई गई है रामदेव नाम का एक किरदार है जो आर्मी में भर्ती हो जाता है और फिर बाद में आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं उस रूल्स को तोड़ने के या रूल को फॉलो नहीं करने की वजह से उसे जेल जाना पड़ता है तो ये कहानी इसमें बताई गई है प्रेम पुजारी में तो बहुत ही खूबसूरत गाना आपने इस फिल्म का सुना तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ जी हां कहते हैं दुनिया खरीद लेगी हर मोड़ पर तुझे दुनिया खरीद लेगी हर मोड़ पर तुझे तूने ज़मीर बेच अच्छा नहीं किया में है आवाज 107.8 अगला अगला गाना अगला गाना गाना कौन सा आपके पास ये वाला जो जो नेचर में जो नेचर रहते हैं हैं को पसंद करते उनको ये गाना बहुत ही पसंद आएगा सोना दूर गगन पर फैल रहे हैं शाम के इसमें नेचर का व्या, व्याख्यान है चांद गगन पेड़ों की बात हो रही है है अच्छा। है और ने, नेचर को बहुत ही खूबसूरती से इसको दर्शाया भी भी गया इसके गाने के में भी है। हुँ, जैसे कह रहे हैं धुंधले धुंधले मस्त नजारे उड़ते बादल धारे उड़, छुटके हुँ, नजर से जाने ये किसने रंग रंगीले खिल रचाए क्या बात है बहुत सुंदर <laughs> चलिए बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया फिर से एक बार और ये फिल्म आई थी जिसका नाम था जाल जो 1952 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के कलाकार थे देवानंद गीता बाली जॉनी वॉकर और सहायक बहुत सारे कलाकार थे इस फिल्म में गुरुदत्त की डायरेक्शन में बना हुआ ये फिल्म था टीआर आर इस फिल्म के निर्माता रहे और बहुत ही खूबसूरत संगीत जो है एस बर्मन साहब का इस फिल्म को मिला और यहाँ पर एक कहानी जो है थोड़ा सा हिंदुस्तानी और विदेशी कल्चर को मिक्स करके बताया गया है तो चलिए कहानी को हम लोग नहीं सुनेंगे सीधे गाने की तरफ मैं ले चलता हूँ इस गाने को जो है साहिर साहिदानवी साहब ने लिखा है लता मंगेशकर ने गाया है सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा जाल इस एल्बम का ये गाना अभी आपके लिए खुश रहो खुश या बाटो हैं। खुश रहो, खुश बाटो। नमस्कार आप नमस्कार सभी का फिर से एक बार स्वागत है के सफर री महफिल में रहे अपना तो कहो झूठा ही सही हर बात गवारा हो हो जाए <laughs> आप सुना हैीनु पुनरी आवाजाजी अगला गाना कौन सा आप सुना रहे हैं अगला गाना भी ऐसे ही बहुत प्रेम में डूबा हुआ गाना है और इसको भी आप ऐसे एंजॉय करेंगे जैसे पिछले गाने को किया था अच्छा आ, मीना कुमारी का अपने पति के लिए प्रेम इस गाने में दर्शाया है तन मन के सुध गए बैठे इसमें असीम प्यार है और मीना कुमारी बेहद खूबसूरत लग रही है और हर आहट पे दिया कि जो उसके पति आ गए हैं और वो कह रही हैं मैंने सिंदूर से मांग अपनी भरी रोग पैया के कारण सजाया नहीं। नहीं। इस डर के पी के नजर ना लगे पी की नजर ना लगे झट नैनन में कज़रा लगा बैठी <laughs> जी जी जी चलिए बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा और अब बढ़ते हैं गाने की तरफ और ये गाना जो है साहब बीबी और गुलाम जो 1962 में रिलीज हुई थी इसका है तो सीधे गाने की तरफ चलते हैं आप सुनाएं हैं रेडियो पोनेरी आवाज 107.8 एफएम खुश रहो खुशियाँ बांटो खुश रहो, बांटो। नमस्कार, आप रेडियो आप रेडियो आवाज 107.8 पर सभी का बहुत-बहुत बहुत स्वागत है और और ही गाना गाना आपने सुना और गाना सुनकर कहीं न कहीं एक अलग फील होता है तो जैसे की खिंचाव है एक पकड़ है और बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुनाया विभाजी थैंक यू सो मच जी <laughs> अगला गाना कौन सा है आपके का? अगला गाना गाना मेरे पास है है बहुत ही फेमस फिल्म पे गया पिया दो से नैना लागे दे। जाने क्या हुआ और इस फिल्म के सारे गाने बड़े अच्छे थे जैसा मुझे याद आता है ये सेट के ऊपर गाया गया है गाना डांस करते हुए बेहद प्यार भरा गाना है और इसमें भी प्रीतम के प्यार में मस्त नाचती हुई नर्तकी की है ये और बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं उनके हाबा बहुत खूबसूरत है इसमें तुझ पे नजर जब आए। जाने क्यों उठे कंदना। खनक खन, खन, खनक खन जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है ये फिल्म आई थी एक गाइड और ये फिल्म भी देवानंद और वेदारेमन पर पिक्चराइज किया गया था उस जमाने में ये फिल्म जो है बहुत चली और बहुत ही हिट रहा लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया क्योंकि इस टाइप का जो फिल्म है शायद फर्स्ट टाइम ही आया था और इसको बहुत ही अलग ढंग से पिक्चराइज किया गया था और बहुत ही अच्छा एक्टिंग देवानंद का भी रहा इसमें देवानंद वेदा लीला चिटनीस किशोर शाहू पर पिक्चराइज़ किया गया था सारे ही गाने इट है लेकिन इसमें का जो अभी गाना आप सुनने वाले हैं वो शैलेंद्र साहब का लिखा लता मंगेशकर का गाया सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ खुश रहो खुशियां बांटो jab chand de chand एफएम खुश रहो नमस्कार आप आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है के सफर में और बहुत ही गाने सुन रहे हैं और आशा करता हूं आप सभी कर रहे होंगे आज के इस प्रोग्राम को क्योंकि एक के बाद एक गाना जो है अपने आप में खास था <laughs> रवि जी आपका कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत है आज का तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको जी थैंक यू सनी मैंने कोशिश करी है कि इसमें मिक्स गाने हो प्रेम हो प्यार हो प्रीतम का प्यार है मंगेतर का प्यार है और पति का प्यार है, सो ये वाले गाने है पर है, प्यार, प्यार ही प्यार है इन गानों में। और अब मैं लेके आई हूँ एक मोटिवेशनल सॉन्ग पूछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने ये जितेंद्र और आशा पारिक पर फिल्माया गया गाना है मोटिवेशनल सॉन्ग है अपनी आंखों के आंसू पहुंच कर मुस्कुराओ जिंदगी जीओ इसी का इसमें वर्णन है नफरतों के में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कोई कमाल नहीं पास आओ तो कोई बात बने बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया एक अल्बम आई थी 1970 में नया रास्ता जिसका नाम था और इस फिल्म में जो कलाकार थे वो सुजीत कुमार फरीदा जलाल बलराज सहानी और वीना ने काम किया था और फिल्म की कहानी थोड़ी सी यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें एक वकील जो है उनकी कहानी पूरी तरह से बताई गई है वकील पर पिक्चराइज किया गया है तो आइए नया रास्ता इस एल्बम का ये खूबसूरत गाना जिसे अभी रिवा जी ने याद कराया है साहिल तनवी साहब ने लिखा है मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है और एन दत्ता ने इसे संगीत से संवारा है तो आइए सुनते हैं इस गाने को आप सुनाए हैं रेजो पुनेरी आवाद खुश रहो खुशियां बातो पूछ कर अश्क अपनी से, पूछ कर एश्क अपनी से। मुस्कुराओ तो कोई बात बने सर झुकाने से कुछ नहीं होगा सर उठाओ तो कोई बात बने पूछ कर ऐश्को अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने सच झुकाने से कुछ नहीं होगा सर उठाओ तो कोई बात बने नस्ल सात और मजहब रंग और नस्ल सात और मजहब जो भी हो आदमी से कम तरह जो भी हो आदि से कम कर इस हफी पर तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने सच झुकाने से कुछ नहीं होगा सर उठाओ तो कोई बात बने नफरतों के नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तिया बसानी है प्यार की बस्तियां बसानी है दूर रहना कोई कमाल नहीं पास आओ तो कोई बात बने अपनी आखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने सर से कुछ नहीं होगा सर उठाओ तो कोई बात बने आप सुन रहे हैं रेडियो पूनी आवाज एक सौ सात दशमलव खुश रहो खुशिया बांटो नमस्कार आप रेडियो आवाज पर खाबो सफर कुछ सुन रहे हैं रेडियो एक से बैठकर एक दूर होता है इंसान जिस वक्त ताकत के नशे में चूर होता है <laughs> आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज विभाजी अगला गाना कौन सा है आपके पास मेरे पास है पूछो ना कैसे मैंने रहन बिताई एक एक एक पल जैसे एक युग युग बीता मुझे नींद ना ये बहुत ही बहुत दुख भरा गाना है है अशोक कुमार का का डिफरेंट रोल इसमें वो सिंगर है बहुत ही अच्छे सिंगर है, लेकिन इसमें काले और गोरे का भेद बताया गया है उनका जो कलर कॉम्पलेक्शन है बहुत ही डार्क है सा पर वो डार्क है तो वो आ, उनकी आवाज अच्छी होने के बाद भी में उनको वो चीज नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए तो उनके अंदर एक दुख है हुँ, हुँ, हुँ. और इस गाने में एक अलग तरह की पीड़ा का है जी जी और ये सितार बजाते हुए गाना गा रहे हैं उत दीपक इतमन मेरा फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा तरपत तरस उमर गवाई जी, जी. बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है ये फिल्म आई थी मेरी सूरत तेरी आंखें 1960 का फिल्म था कहानी जैसे आपने कहा उसी तरह का है राजकुमार नाम का एक व्यक्ति होता है उसको एक लड़का पैदा होता है और लड़का पैदा होते ही बदसूरत पैदा हो जाता है और उसका नौकर उसे बता देता है तो वो जैसे ही बता देता है तो ये बड़ा परेशान हो जाता है और कुछ समय के बाद नौकर को कहता है कि ये बच्चे को तुम पाल लेना तो इस तरह से वो नौकर जो है उस बच्चे को पालता है और कई सालों के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे ये पता चल जाता है कि मेरे पिताजी ने बचपन में ही मुझे किसी और को सौंप दिया था तो इस तरह की ये कहानी है इसलिए नाम भी ऐसा लिखा है मेरी सूरत तेरी आँखें तो इस फिल्म के कलाकार हैं आशा पारेख अशोक कुमार प्रदीप कुमार और कन्हैया तो इस फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए आप सुना है रेडियो पुनेरीली आवाज खुश रहो खुशियाँ बांटो दे बिताए बिताई न कैसे मन बिताई एक पल जैसे एक जुग बीता एक पल जैसे एक जुग बीता जुग बीते ना जल दीपक इतु मनु में Come on. सुन रहे हैं रेडियो का फिर गायाचिन देव बर्मन का संगीत से सजा मेरी सूरत तेरी आखे का आप सुन रहे थे गाना तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं विभाजी लास्ट मेरे ख्याल से गाना है आपके पास इस एपिसोड का क्योंकि वक्त हो गया है इजाजत लेने का तो मैं चाहूंगा कौन सा है आपके पास जी सनी अब मेरे पास आखिरी गाना जो है ये भक्ति गीत है प्रभु ये न, नंदा पे फिल्माया गया है नंदा पूरी भक्ति में डूबी हुई है प्रभु का गुण ज्ञान कर रही है अच्छा तो <laughs> ये गीत मन को बिल्कुल शांत करने वाला गाना है और इसमें विनती भी वो कर रही है बस जाए मोरा सुना अंगना खिल जाए कंगना जीवन में जीवन धन मिल रसाये बहुत ही खूबसूरत विनती है इसमें भक्ति है और प्यार है और बिल्कुल सादगी से गाया गया ये भक्ति गीत है <laughs> जी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने आखिरी वाला भी भक्ति गीत है लेकिन बहुत ही अच्छा है और साहिदी से आपका लिखा हुआ है लता मंगेशकर का गाय जयदेव साहब का संगीत से सजा हम दोनों फिल्म का है जो 1961 में रिलीज हुई थी ये भी एक ऐसी फिल्म है जिसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है और इसमें डबल रोल है <laughs> दो सैनिकों की कहानी है दोनों भी एक जैसे दिखते हैं तो इसमें ये क्लाइमैक्स है तो इस फिल्म के कलाकार हैं देवानंद नंदा साधना और ललिता पवार तो चलिए इस गाने को सुनते हैं और इसी के साथ हम लोग चाहेंगे इजाजत एंड थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारे गाने आपने सुनाए आज के इस एपिसोड में थैंक यू आपका भी सने और हमारे श्रोताओं का भी और जो ने मिक्स गाने इसीलिए लेके ले आते हैं ताकि सभी इसमें इसका आनंद लें इसमें खुशियां भी हैं मोटिवेशनल भी है गाने और भक्ति वाले भी गाने हैं मिक्सचर इसलिए लेके आते हैं ताकि आप सभी इसको एंजॉय कर पाएं। जी, और आपका भी आपके लिए खास मेरा हर लम्हा चुराया आपने मेरा हर लम्हा चुराया आपने आँखों को एक खौफ दिखाया आपने हमें जिंदगी दी किसी और ने